महाभारत स्त्री पर्व ओम श्री परमात्मे नमः जल प्रदानिक पर्व प्रथमोध्या धृतराष्ट्र का विलाप और संजय का उनको सांत्वना देना नारायण नमस्कृत नरम चर उत्तम देवी सरस्वती जय मुदीर अंतरियामी नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण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 जन्मेजय ने पूछा मुने दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर महाराज राष्ट्र ने जब इस समाचार को सुना तो क्या किया तथा कौरवो राजा धर्मपुत्रो धर्मपुत्र कृपा तेत्रयः इसी प्रकार कुरुवंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युद्ध ने तथा तो कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी इसके बाद क्या किया उत्तरम ब्रोशी अस्वस्थाम साकारिता वृत्ता अस्वस्थामा को कृष्ण से और पांडवों को अस्वस्थामा से जो परस्पर शाप प्राप्त हुए थे वहां तक मैंने अस्वस्थामा की करतूत अब उसके बाद का वृत्तांत बताइए कि संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा वैशंपायन वाच हते पुत्र सते दीनम छिन्न शाख मिभद्रुम पुत्र शोकाभि संतप्तम धिताष्ट्रम पतिम वैसम पायन जी बोले राजन अपने सौ पुत्रों की मारे जाने पर राजा धृतराष्ट्र की दशा वैसी ही धयनीय हो गई जैसे समस्त शाखाओं के कट जाने पर वृक्ष की हो जाती है वे पुत्रों को शोक से संतप्त पुत्रों के शोक से संतप्त हो उठे ध्यान ध्यानमोकम चिंतियालुतम अभिगम्य महाराज संजयो वाक्यम अब्रवी महाराज उन्हीं पुत्रों का ध्यान करते करते भी मौन हो गए चिंता में डूब गए उस अवस्था में उनके पास जाकर संजय ने इस प्रकार कहा किम सोचस महाराज नाचे महासहायता औक्षोंता चाष्टौ दिषा पते महाराज आप क्यों शोक कर रहे हैं इस शोक में जो आपकी सहायता कर सके आपका दुख बांट ले ऐसा भी तो कोई नहीं है रजानाथ इस युद्ध में अठारह अक्षोणी सेनाएं मारी गई हैं निर्जनेयम वसुमते शून्य संप्रति केवला नाना दिग्य समागम्य नानादेश नाधिपाह सह तव पुत्रेण सर्वे वै निधन इस समय यह पृथ्वी निर्जन होकर केवल सुनी सी दिखाई देती है नाना देशों के, नरेश से पा आकर आपके पुत्र के साथ ही सबके सब काल के गाल में चले गए हैं। नाम सुम तथा गुरु नाम चापेण प्रेत कार्याण राजन अब आप क्रमशः अपने चाचा ताऊ पुत्र पौत्र भाई बंधु सुथा गुरुजनों के प्रेत कार्य सम्पन्न कराइए वै सम्पायन जी कहते हैं नरेश्वर संजय की यह करुणाजनक बात सुनकर बेटों और पोतों के व से व्याकुल हुए दुर्जय राजा ऋत्राष्ट्र आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष के भाती पृथ्वी पर गिर पड़े हत हत जय मेरे पुत्र मंत्री और समस्त सुहित मारे गए अब तो अवश्य ही मैं इस पृथ्वी पर भटकता हुआ केवल दुख ही दुख भोगूँगा किम नो बंधु विहीन सी न मध्यप ही लून पक्षस्य जिसके पाखे काट ली गई हो उस पक्षी के समान बंध बांधों से से हीन हुए को अब इस जीवन क्या प्रयोजन है इतराज जो हत बंधुर हत चक्षु हतचु तथा नज से महाप्राज्य छीण रश्मिमान महामते मेरा राज्य छिन गया बंध बांधव मारे गए और आंखें तो पहले से ही नष्ट हो चुकी थीं अब मैं क्षीण किरणों वाले सूर्य के समान इस जगत में प्रकाशित नहीं होऊंगा। न कृतम सुरेदाम वाक्यम जामदघ्न से जलपत नारद से चे वर्षे च मैंने सुर्दों की बात नहीं मानी जमदंगी नंदन परशुराम देवर्षि नारद तथा श्री कृष्णद्वे पायन व्यास सबने हित की बात बताई थी पर मैंने किसी की नहीं सुनी सभा मध्ये तो कृष्णे नेयो भी मम अलंव तेराजन्त्रृह्यता मिति तचवाक्यम अकृत तप्यामी दुर्मति श्री कृष्ण ने तेरा सारी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था राजन वैर बढ़ाने से आपको क्या लाभ है अपने पुत्रों को रोकिये उनकी उस बात को न मानकर आज मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी न ही स्रोहता धर्मयुक्तम प्रभाषितम दुर्योधन च तथा हाय अब मैं भीष्म जी की धर्मयुक्त बात नहीं सुन सकूंगा साण के समान गर्जने वाले दुर्योधन के विरोचित वचन भी अब मेरे कानों में नहीं पड़ सकेंगे दुस्साहसन बध श्रुआ कर्ण से च विपरिजय द्रोढ़ च हृदय पे विदीये दुशासन मारा गया कर्ण का विनाश हो गया और द्रोण रूपी सूर्य पर भी ग्रहण लग गया यह सब सुनकर मेरा हृदय हो रहा है न स्म्यातम से फलमदेह मया मूढ़े नुज्य ते संजय इस जन्म में पहले कभी अपना किया हुआ कोई ऐसा पाप मुझे नहीं याद आ रहा है जिसका मुझ मूढ़ को आज यहाँ यह फल भोगना पड़ रहा है नूनम व्यपकृतम किंचिन मूर्वेश जन्मसु ए नाम दुख भागेशु धाता कर्मस युक्तवान अवश्य मैंने पूर्वजन्मो में कोई ऐसा महान पाप किया है जिससे विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया है परिणामचोत्रश्च दैव योगा दुपागत कौन्योस्ति दुख तत्ओ मत्तोन्योशि पुमान्धुवि अब मेरा बुढ़ापा आ गया सारे बांधु बांधवों का विनाश हो गया और दैवस्त मेरे सुहिदों तथा मित्रों का भी अंत हो गया भला इस भूमंडल में अब मुझसे बढ़कर महान दूसरा कौन होगा पश्यो पांडवा संस विवृतम ब्रह्म लोक दीर्घित इसलिए कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए विशाल मार्ग पर आगे बढ़ते देखे वैश्वपायन जी कहते हैं राजन इस प्रकार राजा भित्राष्ट्र जब बहुत से शोक प्रकट करते हुए बारम्बार विलाप करने लगे तब संजय ने उनके शोक का निवारण करने के लिए या बात ृदमा शिंज पुत्र सौकार ते यद पुरा नृप्रेष्ठ राजन आपने बड़े बूढ़ों के मुख से वे भेदों के सिद्धांत नाना प्रकार के शास्त्र एवं आगम सुने हैं, जिन्हें में ने राजा संजय को पुत्र से पीड़ित होने पर सुनाया था। अतः आप शोक त्याग दीजिए। यथा जम दर्पम आसम सुम वाक्यम ब्रता अवधारितम नरेश्वर जब आपका पुत्र दुर्योधन जवानी के घमंड में आकर मनमाना बर्ताव करने लगा तब आपने हित की बात बताने वाले सृजनों के कथन पर ध्यान नहीं दिया च न स्वास्थ्य लुब्धेन फलवृद्धि प्रायसो वृत्तम पन्ना सत्यम पर्युपाशिता उसके मन में लोभ था और वह राज्य का सारा लाभ स्वयं ही भोगना चाहता था इसलिए उसने दूसरे किसी को अपने स्वार्थ का सहायक या साझीदार नहीं बनाया एक और धार वाली तलवार के समान अपने ही बुद्धि से सदा काम लिया प्राय जो अनाचारी मनुष्य थे उन्ही का निरंतर साथ किया युशासन हो मंत्री राधे यश्च दुरात्मान शकुन शव दुष्टात्मा चित्रसेनश्च दुर्मति शल्यश्चन वी सर्व शल्यभूत जगत दुस्साहसन दुरात्मा राधापुत्रकर्ण दुष्टात्मा शकुनि दुर्भुद्री चितिसेन तथा जिन्होंने सारे जगत को शल्यमय अर्थात कंटकाकिरण बना दिया था वे सल्य यही लोग दुर्योधन के मंत्री थे क्रुर्वृद्ध भीमस्य भीम से गाधार्भिधुर भी च्रोण च महाराज कृपया चरद कृष्णस्य च महाबाहो नारदस्य च से धीबत ऋषिण तथान्यस तेजस ने ते न वचनम तव पुत्रेण भारत महाराज महाबाहो भरतनंदन कुरकु के पुरुष भीष्म गांधारी विदुर द्रोणाचार्य शरद्वान्न के पुत्र कृपाचार्य श्रीकृष्ण बुद्धिमान देवर्षि नारद अमितजस्वी वेदव्यास तथा अन्य महर्षियों की भी बातें आपके पुत्र ने नहीं मारी न धर्म सत्कृतर क्रूर वह सदा युद्ध की ही इच्छा रखता था इसीलिए उसने कभी किसी धर्म का आदर पूर्वक अनुष्ठान नहीं किया वह मंद और अहंकारी था अतः नित्य युद्ध युद्ध ही करता था उसके हृदय में क्रूरता भरी थी वह सदा अमरस में भरा रहने वाला पराक्रमी और असंतोषी था इसीलिए उसकी दुर्गति हुई है बुद्धिमंतो भवा दिशा आप तो शास्त्रों के विद्वान मेधावी और सदा सत्य में तत्पर रहने वाले हैं आप जैसे बुद्धिमान एवं साधु पुरुष मोह के वशीभूत नहीं होते हैं न धर्म सत्कृत कचे तव पुत्री नूनावर नरेश आपके उस पुत्र ने किसी भी धर्म का सत्कार नहीं किया उसने सारे क्षत्रियों का संहार करा डाला और शत्रुओं का यश बढ़ाया मध्यस्थ ही तमप्यासे न्षम कि तो बनकर बैठे रहे उसे कोई उचित सलाह नहीं दी आप दुर्धर्ष वीर थे आपकी बात कोई टाल नहीं सकता था तो भी आपने दोनों ओर के बोझों को समभाव से तराजू पर रख कर नहीं तोला आदा मनुष्ये वर्तितव्यम यम यथा नातीत वै पश्चातापेन योज्यते मनुष्य को पहले ही यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए जिससे आगे चलकर उसे बीती हुई बात के लिए पश्चाताप न करना पड़े पुत्र गृध्याजन प्रिय तस् चिकित्सित पश्चातापम प्राप्त तो न तम शोचित राजन आपने पुत्र के प्रति आसक्ति रखने के कारण सदा उसी का प्रिय करना चाहा, इसीलिए इस समय आपको यह पश्चाताप का अवसर प्राप्त हुआ है अतः अब आप शोक न करें मधु यह केवलम दृष्टा प्रपातम नुप्यति स्रष्टो मधुलोपे न भवान जो केवल ऊंचे स्थान पर लगे हुए मधु को देख वहां से गिरने की संभावना की ओर से आँख बंद कर लेता है वह उस मधु के लालच से नीचे गिरकर इसी तरह शोक करता है जैसे आप कर रहे हैं अर्थान न सोचन प्राप्नौती न सोचन बिंदते पलम न सोचान श्रीवा अपनोती न सोचान बिंदते परम शोक करने वाला मनुष्य अपने अभीष्ट पदार्थों को नहीं पाता है शोक पराण पुरुष किसी फल को नहीं हस्तगत कर पाता है शोक करने वाले को न तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और न उसे परमात्मा ही मिलता है स्वयं वस्त्रेण परिवेष्ट दयमानो मनस्तापम भजते न स पंडित जो मनुष्य स्वयं आग जलाकर उसे कपड़े में लपेट लेता है और जलने पर मन ही मन संताप का अनुभव करता है वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है तय स सुना चिक्त ज्वलिता पार्थ पावक से आपने ही अपने लोभ रूपी घी से सीच और वचन रूपी वायु से प्रेरित करके पार्थ रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया था तस्दे पतिता सलभा तो उसे प्रज्वलित में आपके सारे पुत्र पतंगों के समान पड़ गए हैं बाणों की आग में जलकर भस्म हुए उन पुत्रों के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए यम वचन वजनम वह अस्त्रास्त्र दृष्ट में ते न प्रशंसा पंडिताः नरेश्वर आप जो आँचों की धारा से भीगा हुआ मुह लिए फिरते हैं यह अशास्त्री कार्य है विद्वान पुरुष इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं विश्वलिंगाइव हेता दहंते किल मानवान् जही ही मनुम बुद्ध्यात्मा न ये शोक के आग के चिंगारियों के समान इन मनुष्यों को निसंदेह जलाया करते हैं अतः आप शोक छोड़िए और बुद्ध के द्वारा अपने मन को स्वयं ही सुस्थिर कीजिए वाच एव आश्वासित न संजय न महात्मना विद्रो भूय ए परम तप वह जी कहते हैं शत्रुओं को संताप देने वाले जन्मे जय महात्मा संजय ने जब इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र को आश्वासन दिया तब विदुर जय ने भी पुनः सांत्वना देते हुए उनसे यह विचारपूर्ण पूर्ण वचन कहा इसे श्री महाभारती स्त्री परवड़ी जल प्रधान धृतराष्ट्र धिताष्ट्रभिशोक करणे प्रथमोध्या